वह चौरासी सहस्त्र योजन ऊंचा है एक योजन चार कोस का होता है सोलह योजन नीचे की ओर प्रविष्ट है और सोलह ही भोजन विस्तार वाला है शराब संस्थित होने से बसीस योजना मुर्धा में विस्तृत है विस्तार से सभी और उसका तिगुना परिणाम है मंडल प्रमाण से उसका मान त्रियस्त्र अभिष्ट होता है सब और चौवालिस सहस्त्र योजन है त्रस्त्र में अर्थात तीनों ओर से उसका मान आठ अधिक योजन कहा गया है सभी और चतुरस्त्र मान से परिणाम होता है ६४ सहस्त्र योजन कहा जाता है वह पर्वत बहुत ही अधिक दिव्य है और दिव्य औषधियों से समन्वित है यह संपूर्ण सुवर्ण में परम शुभ भुवनों से घिरा हुआ है वहाँ पर समस्त देवों के गण गंधर्व और राक्षस निवास किया करते हैं उस शैलों के राजा के ऊपर शुभ अपसराओं के समुदाय भी दिखलाई दिया करते हैं वह मेरु पर्वत भूतों के भावन भुवनों से परिवृत रहा करता है इसके चार देश हैं, जो चारों पार्श्वों में समिष्टित हैं, जिनके नाम भद्राशव भरत केतुपाल और पश्चिम हैं। उत्तर और कुरुकृत पुण्य प्रतिश्रय हैं। गंध मादन के पार्श्व में तो यह पर अपर गंडिका है यह सभी ऋतुओं में परम रमणीय है और नित्य ही प्रमुदित तथा शिव है पूर्व और पश्चिम से बत्तीस सहस्त्र योजनों से युक्त है प्रमाण से इनका आयाम चौतीस सहस्त्र योजना वाला है वहाँ पर वे परम शुभ कर्मों वाले केतुमाल देश प्रतिष्ठित हैं। वहाँ पर जब नर काल है जो महान सत्व वाले और महान बल से संपन्न है और वहाँ की स्त्रियाँ कमल दल की आभा वाली तथा देखने में बहुत प्रिय लगती हैं। वहाँ पर एक बहुत ही उत्तम पनस का महान वृक्ष है जिसमे छह रस विद्यमान रहा करते हैं उसकी स्वामी ब्रह्मा का पुत्र कामना से चरण करने वाले मनोजव है वहाँ पर समयुद्ध काल पर्यत उसके फलों का रस पान करके प्राणी जीवित रहा करते हैं पूर्व में माल्यवान के पार्श्व में एक अपूर्व गण्डिका है भारत देश श्री जी ने कहा इस प्रकार से ही परम शुभ भारत में वर्षों का निसर्ग है जो कि परम तत्वों के ज्ञाताओं के द्वारा देखा गया है अब फिर आपके सामने मैं क्या वर्णन करूं? ऋषि ने कहा जो यह भारत वर्ष है जिसमें यह चौदाह स्वयंभुवादी मनुगण फिर प्रजा के सृजन करने में थे हे श्रेष्ठ पुरुषों में परमोत्तम हम लोग यही जानने की इच्छा करते हैं वहीं आप हमारे समक्ष में वर्णन कीजिए रोम हर्षन जी ने उन ऋषियों के इस वचन का श्रवण करके कहा था यहाँ पर इस भारत वर्ष में आप लोगों के सामने जो प्रजा हुई थी उसका मैं वर्णन करूँगा यह तो मध्यम चित्र है जो शुभ और अशुभ फलों के उदय वाला है समुद्र के उत्तर में और हिमवान के दक्षिण में है वह भारत नाम वाला वर्ष है जहाँ पर यह भारत की प्रजा है प्रजाओं के भरण करने से भरत मनु कहा जाया करते हैं इसी निरुक्ति के वचन से यह वर्ष भारत इस नाम से कहा गया है यहाँ से स्वर्ग होता है और यहाँ से ही बारंबार जीवन मरण के आवागमन से मुक्त हुआ करता है मध्य तथा अंत का ज्ञान मनुष्यों का कर्म करने का क्षेत्र नहीं है अर्थात कर्म करने की भूमि यही देश है इस भारत के नौ भेद है उनको आप लोग भली भांति समझ लीजिए वे सब समुद्र से अंतरित है ऐसे ही जान लेने चाहिए और परस्पर में वे सब अगम्य हैं, अर्थात अज्ञे एवं गमन न करने के योग्य हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप कशेरुमान, ताम्रवर्ण गबस्तीमान नागद्वीप सौम्य गंधर्व वारुण ये नौवा उन द्वीपों में हैं जो सागर से समृद्ध है यह द्वीप दक्षिण उत्तर से एक सहस्त्र योजन है भागीरथी गंगा के उद्गम स्थान से कन्याकुमारी तक यह आयात है नौ सहस्र योजन तिरछा उत्तर की ओर विस्तीर्ण है यह द्वीप अंतों में सभी और, में, में और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र निवास करते हैं जो यज्ञार्चन शस्त्र प्रयोग वाणिज्य से अभिवर्तन करते हुए व्यवस्थित है यहाँ पर इन चार वर्णों में परस्पर में समाचीन व्यवहार रहा करता है अपने वर्ण के अनुसार जो इनके अपने कर्म हैं, उन्हीं में यह व्यवहार धर्म अर्थ और काम से समन्वित होता है पंचमान होता है वहाँ पर जिनमें स्वर्ग प्राप्ति और मोक्ष के लिए मानुषी प्रवृत्ति रहा करती है जो यह नवम द्वीप है वह तीर्य वाला कहा जाता है इस संपूर्ण द्वीप पर अपने बल विक्रम के द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है वह यहाँ का सम्राट चक्रवर्ती राजा के नाम से कहा जाया करता है यह लोक तो सम्राट है और अंतरिक्ष विराट कहा गया है यह लोक स्वराट कहा गया है मैं फिर विस्तार के साथ बतलाऊंगा। इस द्वीप में सुपर्व सात ही कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं। महेंद्र मलय सहय शुक्तिमान रिक्ष पर्वत विंध्य और पारियात्र ये ही सात कुश पर्वत हैं। इनके समीप में रहने वाले अन्य भी सहस्त्रों पर्वत है बहुत से पर्वतों का ज्ञान ही नहीं है और वे मार तथा विचित्र शिखरों वाले है पर्वतों में परम श्रेष्ठ मंदर वैहार, दुर्दर कोलाहल समुरस मैनाक वैद्युत वातम धम नागिरी और पांडूर पर्वत हैं। तुंगप्रस्थ, कृष्णागिरी गोदनगिरी पुष्प गिरी उज्जयन तथा श्वेतक शैल हैं। श्री पर्वत चित्रकूट चित्रकूटकूट शैलगिरी है उनसे भी अन्य छोटे छोटे गिरी हैं जो भली भांति नहीं है जो स्वल्पोपजीवी है उन शैलों से मिले जुले जनपद ये भी हैं, जिनके भागों में आर्य तथा मल्लेच निवास किया करते हैं जिनके द्वारा इन नदियों का पान किया जाया करता है उन नदियों के कुछ नामों का परिगणन किया जाता है जैसे गंगा सिंधु और सरस्वती हैं, शतुद्र, चंद्रभागा जमुना सरयू इरावती वितस्ता, विपाशा देविका कुहू है गोमती धूत बुदबुदा धब्धवती कौशिकी त्रिदिवा निष्ठीवी गंडकी चक्षु लोहित ये सब नदियां हिमवान महाशैल के पात से निकली हैं वेद स्मृति वेदवती वृत्रघनी और सिंधु हैं वर्नाशा नंदना सदानीरा महानदी पाशा चरमनवती नूपा विदिशा वेत्रवती हैं। क्षिप्रा और अवंती ये नदियां पारी मात्रा के समाश्रय वाली हैं। ऐसा कहा गया है शोण महानंद है सुरसा नर्मदा क्रिया मंदाकिनी, दशराना, चित्रकूटा नमसा पिपला शैना कर्मोदा और पिशाचिका ये नदिया हैं। चित्रोपला विशाला वंजुला वास्तुवाहिनी स्नेरुजा शुक्तिमती मंकुति त्रिदिवा क्रतु नदियां हैं ये सब रिक्ष पर्वत से सम्भूत होने वाली हैं, जिनका जल मणि के समान परम स्वच्छ और शिव है तापी पयोषनी, निर्विंध्या, श्रीपा और निशा नदी है। वेनी, वाला, कुमुदवती, तोया, दुर्गा, वानशिला नदियां हैं ये सब नदियां विंध्य के पास से प्रसूत होने वाली हैं, जिनका जल परम पुण्यमय है और जो बहुत ही शुभ है गोदावरी भीमरथी कृष्ण बंजुला त्रिंगभद्रा सुप्रयोगाह कावे ये नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाह करने वाली हैं और महागिरी के पास से निकलने वाली हैं। कृतमाला, पुष्प जाति उत्पलावती ये सब मले पर्वत से अभिजात हुई हैं, जिनका जल बहुत ही शीतल और शुभ है त्रिसामा ऋषिकुल्या बंजुला त्रिदिवा बला लांगुलिनी वशन्धरा ये सब महेंद्र की तनिया कही गई है ऋषिकुल्या मंदगा मंदगामिनी कृपा पलाशिनी ये नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से पाने वाली हैं। ये सब नदियां सरस्वती हैं और सब समुद्र में गमन करने वाली गंगा हैं। हैं ये सभी इस विश्व की मालाएं और जगत के समस्त पापों के हरण करने वाली कही गई हैं। इन सब नदियों की अन्य सैकड़ों और हजारों ही उप नदियां हैं उनमें यह कुरु पांचाल माद्रे जागल शुरसैन भद्रकार बोध सहपटचर मत्स्य कुशल्य कुंतल, काशी कौशल गोध भद्र कलिंग मागध उत्कल मध्य देश में होने वाले जनपद प्राय करके वहाँ पर कीर्तित किए गए हैं अत्रिगण भरद्वाज प्रस्थल दशेरक लमक तालशाल भूषिक इजिक ये सब उत्तर दिशा में हैं। अब जो पूर्व दिशा में देश हैं, उनका भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए अंग दंग चोल भद्र की रातों की जातियाँ तोमर हंसभंग कश्मीर, तंगन झिल्लिक आहुक हुंदर्व, हुक मुदगर अंतरगिरी बहरगिरी इसके अनंतर प्लवंगव मलद और मलवर्तिक जानने के योग्य हैं। समंतर, प्रारवशय भार्गव गोपार्थिव प्रागज्यो तिश पुण्र विदेह ताम्र लिप्तिक मल्ल मगध और गोनर्ध ये जनपद पूर्व दिशा में है ऐसा कहा गया है इसके उपरांत दूसरे दक्षिणा पथवासी जनपद हैं पंडे केरल चोल कुल्य, सेतुक से मूशिकणक और वनवासिक देश हैं महाराष्ट्र महिषिक कलिंग सब और आभीर सहेशिक आटव्य साख पुलिंद विंध्य मौल्य वैदर्भ दंडक पौरिक मौलिक अश्मक भोगवर्धन कंतल, आंध्र पुलिंद अंगार मारिश ये सब दक्षिण पथवासी के सहयोग में जहाँ पर गोदावरी नदी बहती है इस संपूर्ण पृथ्वी में वह प्रदेश परम सुंदर है वहाँ पुर है जिसका गोवर्धन नाम है और इसका निर्माण श्री राम ने किया था वहा पर श्री राम के प्रिय स्वर्गीय और अति उत्तम वृक्ष तथा औषधियां हैं इन सबका का श्रीराम की प्रीति के लिए भरद्वाज मुनि ने किया था अतएव उन्होंने इस पूर्वर का मनोरम उद्देश्य किया था वाहलिक, वाहधान आमिर कालतोयक, तोय सुहय, पांचाल, चर्ममंडल, गांधार यवन सिंधु सौबीर मंडल चीन तुषार पल्लवगिरी गहवर्षक भद्र कुलंद पारद विंध्य अभिशाह उलूद केकय दश मालिक ये सब देश तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कुल काम्बोज धरद उर्वर और अंगलोहिक ये सब देश हैं और जो दक्षिण में होने वाले दूसरे जनपद हैं उनका भी ज्ञान प्राप्त कर लो सूर्यरक कलिवन गुरगाल कुंतल, पोले किरात रूपक तापक करीती और सब करंधर और नासिक तथा जो अन्य नर्मदा के अंतर में हैं सहकच समाहे सारस्वर सारस्वत क्छिप आंतर अबुर्द ये सब और अपराध जो विंध्य के वास करने वाले हैं उनको आप सुनिए मलद करुष मेकल उत्कल ये जनपद विंध्य के वास करने वाले हैं उत्तमों के दर्शार्ण भोज किशकंधक, तोशल किश्क तो वैदिश तुहुंड बर्बर शटपुर नैश अनूप तुंडिकेर वीतीहोत्र, अबंती ये सब जनपद विंध्य के ऊपर निवास करने वाले हैं इसके आगे मैं उन देशों का वर्णन करूंगा जो पर्वतों का आश्रय ग्रहण करके निवास किया करते हैं निही हंसमार्क कुपत तंगण, शक अप्रावरण अप, उन दर्व सहूक त्रिगर्त मंडल किरात तामर ये समस्त देश पर्वतों के ऊपर समाश्रय लेने वाले हैं ऋषियों ने भारतवर्ष में चार युगों का होना बतलाया था प्रथम कृतयुग अर्थात सतयुग है दूसरा त्रेता तीसरा द्वापर और चौथा तिष्य है इन सबका निसर्ग ऊपर से ही संपूर्ण मैं आपको बतलाऊंगा। युग संख्या वर्थ ऋषि ने कहा जो चार युग है और पूर्व में स्वयंभुव मनवंतर में थे हे hey उनका जिसर्ग कैसे हुआ और उनका क्या तत्व है यह मैं विस्तार के साथ श्रवण करना चाहता हूँ पृथ्वी आदि के प्रसंग से जो मैंने पूर्व में कहा था उनके चारों युगों के विषय में मैं अब बतलाऊंगा। उसको आप भली भांति समझ लीजिए यहाँ पर संख्या के द्वारा प्रसंख्यान करके और सब प्रकार से विस्तृत मैं कहूंगा युग युग का भेद युग का धर्म युग संधि का अंश युग संधान यह षट प्रकाश युग की आख्या है उन सबको मैं तात्विक रूप से आपको बतलाऊंगा लौकिक प्रमाण मनुष्य के वर्ष का निष्पादन करके उसी शब्द से प्रसंख्यान करके यहाँ पर मैं चारों युगों को बतलाऊंगा निमेश काल उसे ही जानना चाहिए जो कि लघु अक्षर के तुल्य होता है पंद्रह निमेशों का जितना काल होता है उसकी एक काष्ठा होती है और तीस काष्ठाओ के समय को कला गिनना चाहिए तीस कलाओं का एक मुहूर्त होता है तीस मुहूर्त के सम रात्रि और दिन हुआ करते हैं दिन और रात्रि का विभाग सूर्य किया करता है जो कि मनुष्य का लौकिक होता है उनमें दिन तो कर्मों के करने की चेष्टा में लगाया जाता है, और रात्रि का समय सोने के लिए कहा जाता है दिव्य रात्रि और दिन मास होता है उन दोनों का विभाग फिर होता है उनका कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि होती है मनुष्यों के जो तीस मास होते हैं वही पितृगणों का मास कहा गया है तीन मासों का पितृगणों का एक वर्ष होता है यह संख्या मनुष्य के मासों से विभावित हुआ करती है मनुष्यों के मान से जो सौ वर्ष होते हैं वे पितृगणों के तीन वर्ष संख्यात किए गए हैं यहाँ पर दस मास अधिक पितृगणों की संख्या संख्या वाली हुई है लौकिक मान से ही जो मनुष्यों का शब्द कहा गया है यह दिव्य अर्थात देवों का आहोरात्र अर्थात एक दिन और रात है जो शास्त्र निश्चय को प्राप्त हुआ है दिव्य रात्रि और दिन वर्ष है और उन दोनों का फिर प्रविभाग है वहाँ पर जो दिन है वह उत्तरायण होता है और जो रात्रि है वह दक्षिणायन होता है जो वे दिव्य रात्रि और दिन हैं, उनका पुनः प्रसंख्यान है मनुष्यों के जो 30 वर्ष होते हैं उतने समय का देवों का दिव्य मास कहा गया है जो मानवों के 100 वर्ष है उतने समय का दिव्य तीन मास हुआ करते हैं तथा दस दिन है यही दिव्य विधि कही गई है तीन सौ जो वर्ष मनुष्य के होते हैं यह एक दिव्य समवत्सर कहा गया है मनुष्यों के 3000 वर्ष प्रमाण से होते हैं और अन्य वर्ष है इतने समय का सप्तऋषियों का एक वत्सर होता है मानवों के जो 9000 वर्ष होते हैं और अन्य 90 वर्ष हैं इतने समय का ध्रुव समवत्सर हुआ करता है मनुष्यों के 26000 हजार का जो समय होता है वह समय देवों का अर्थात दिव्य सौ वर्ष हुआ करते हैं यह विधि कही गई है तीन नियुक्ति मनुष्यों के वर्ष कहे जाते हैं संख्या के द्वारा 60 सहस्त्र वर्ष ही संख्यात किए गए हैं संख्या के ज्ञाता मनीषीगण दिवस सहस्त्र वर्ष कहते हैं